देवदत्त के साथ तम के साथ अहम के साथ स्वयं शब्द प्रयोग होता है अभी शंका करते हैं कि आगे नु नदी स्वयं शब्दस्य प्रयोग दर्शना स्वयंवात्मरेक न घटते इति शंकते घटादी अचेतने अचेतने अचेतनेविप शब्द से प्रयोग दर्शनाथ अचेतन घटादियों में भी स्वयं शब्द का प्रयोग होता है दिखता है तो स्वयंत्व तो और आत्मत्व तो दोनों एक कैसे होगा घटत तो अचेतन है आत्मा नहीं है इसमें भी स्वयं शब्द प्रयोग होता है स्वयं तो अलग आत्मा तो अलग हो जाएगा स्वयं तो आत्मत्व तो एकत्व तो न घटते दोनों एक नहीं होगा ऐसा शंका करते हैं सत्वं घटा स्वयं न जाति सत्टादिषु अचेतनु दृष्टे दृश्यता घट स्वय न जानती प्रयोग होता है घट स्वयम जानता है न जानती इतम सत्व घटादिशु सु, अचेतन सुष्ट चेत घटादि अचेतन भी सत्व तो दिखा गया प्रयोग होता है यहाँ तक शंकाने पर सिद्धांत करता है दृश्यता सत्व दिखे तो क्या आपत्ति है आत्मा है आत्मसत्व तो आत्मा सर्वव्यापक है घटा देश में आत्मा है या नहीं तो हम भी आत्मा है तो सत्व प्रयोग किया तो क्या पति सत् आत्मा तो एक है आत्म भाव से वहां भी सत्व प्रयोग किया गया कोई आपत्ति नहीं है घटा घटी घटादी आत्मचैतन्य सत्वादेश स्वयं शब्द प्रयोग न विरुद्यतेमी घटादी में भी चैतन्य सत्वाद आत्म चैतन्य रहता है किस रूप से रहता है पुराण रूपेण घटका स्फूरण होता है तो आत्मा स... संबंध से घटका स्पूरण होता है घट आत्मा में अध्यस्त है अधिष्ठान है आत्मा अधिष्ठान का स्पुर ही घट में दिखता है अध्यस्त में स्वतः सत्ता और स्फुरन नहीं है अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यस्त में दिखती है अधिष्ठान का स्पुर ही अध्यस्त में दिखता है घट स्वाधिष्ठान चैतन्य में अध्यस्त है अध्यस्त घट में जो सत्ता दिखती है वो चैतन्य की सत्ता है अध्यास्त में जो स्पुरन है और चैतन्य का स्पुर है, है तो स्पुर रूप से घट में भी आत्मा है आत्म चैतन्य होने से स्वयं सद प्रयोग का नरुद्ध थे घट आदि में भी स्वयं सद का प्रयोग का कोई विरोध नहीं क्यूँकी आत्मा है इतिहास दिशियता आत्मसत्ता जीव के शरीर में आत्मा है घट में भी आत्मा है ए, तो फिर जड़ कौन चेतन कौन हुआ घट को क्यों जड़ कहते आत्मा तो जीव में भी है घट में भी है, है या नहीं ए, ए, ए, ए, तो फिर इसको चेतन कहते जीव को और घट को अचेतन कहते ये क्यों आत्मा तो बराबर दोनों में अधिक है क्या नहीं, देखो आगे शंका क्या करते ननू ननु घटादेश आत्म चैतन सत्वे चेतना चेतना निर्निमित्त विभाग निर्निमित सियां यहाँ तक शंका हुई घट आदिशी आत्मचैतन्य सत्य आपने बताया घट में भी आत्म चैतन्य है यदि घट में भी आत्म चैतन्य रह गया तो फिर घट को अचेतन कहते देवदत्ता आदि को चैत्र आदि को मनुष्य को चेतन कहते मनुष्य को स्वादि को चेतन अचेतन विभाग जो किया गया उसका फिर क्या निमित्त होगा यदि आत्मचैतन को लेकर कहेंगे तो निमित्त तो घट में भी है उसको अचेतन क्यों कहेंगे निर्निमितक बिनामित ही चेतना चेतन आप प्रयोग करते हैं निर्निमित निमित रही त्याग ऐसा हो जाए पर उत्तर देते आगे चेतना चेतन विभाग से चिदाभाव लक्षण कारण सदभावित परिहरती चेतना चेतन विभाग जो होता है अधिष्ठान चैतन्य को लेकर नहीं है जब कोई मर जाता है तो अधिष्ठान चैतन्य भी चल जाएगा चैतन्य वहाँ रहता है जड़ में भी चैतन्य है उसको लेकर के चेतन जड़ विभाग नहीं है फिर चेतना चेतन विभाग कैसे होता है सीधा सत्वा सतत्व लक्षण कारण सदभा सत्य चैतन्य चेतन व्यवहार हुआ जिसमें चीदाभाष नहीं है उसमें चेतन विभाग व्यवहार नहीं होता है अचेतन कहते है ये शरीर के अंदर अंत है जीव में उसमें चिरा होता है हेरने से इसको चेतन कहते है दिवाले में घट में चिरा भाष नहीं होने से उसको अचेतन कहते है चेतन अचेतन विभाग किसको लेकर हुआ चिदावास को लेकर चिदाभाष सत्य चेतन व्यवहार चिदा भाष न ही अचेतन व्यवहार होता है चेतन अचेतन विभाग से चिरा भाष स लक्षण कारण सदभा चिरा भाषा सत्व एक कारण है चेतन विभाग के लिए अचेतन के लिए चिदाभाष से असत तो यही कारण होने से मैं एवं ये शंका ठीक नहीं नि निमित्त हो जाएगा विभाग ऐसा नहीं विभाग का निमित्त है निमित्त क्या है चिधाभाष चीधावास से तो चेतना नहीं तो अचेतना इससे अभिप्राय से परिहार करता है सिद्धार्थी चेतना चेतन चेतन चे कूटस्था कृता नहीं किंतु बुद्धि कृता भासुतावगम्यताम्यत्म चेतना नहि बुद्धिकृता भास कृते चेतन भिदा कुटस्थात्मकृता नहि नहि ही कुटस्थात्मकृता चेतन अचेतन विधा भेद भिदे विदा ने धातु घय कर देंगे तो भेद बन जाएगा भावी सूत्र से घय करो उगन गुण तो हो जाएगा भेद बन जाएगा एक सूत्र सिद्ध विधा दिव्य अंग लघु में सिद्ध भिदा दिव्य अंग सूत्र से अंग करेंगे तो भिद क्या अंग तो उनसे गुण नहीं होगा भिद बनेगा और साप हो जाएगा आजाद्य स्टाप सिद्ध विदा दिव्य विदा बन जाएगा है भेद भेदिधा समान है चेतना चेतन भिधा चेतन और अचेतन इसका जो भेद है उठस्थ आत्मकृता नहीं उठस्थ आत्मा को लेकर के भेद नहीं, नहीं। है उठस्थ आत्मा जड़ चेतन सर्वत्र है उठस्थ आत्मा व्यापक है सर्वत्र है उसको लेकर के चेतन जड़ व्यवहार होगा सर्वत्र रहेगा तो चेतन अचेतन भेद कैसे होगा उठस्थ आत्मा चेतन सर्वत्र होने से उसके कारण चेतना चेतन भेद नहीं है कुटस्थात्मक कृता नहीं कुमार कृता, तो किंतु बुद्धि बुद्धि में चैतन्य का प्रतिब होता है उसको कहते चिदाभास चिदाभास हो क्या बुद्धि कृत बुद्धि कृत जो आभास है वो आभास कृता बुद्धि में होने वाले जो चिदाभास है कृता एव इस अवगम्यता अवगम्यता ज्ञाता निश्चय करना चाहिए चिदाभस ही है बुद्धि कृत है चिदा भाष और चीदा भाषा ही चेतन अचेतन भेद है चिदा है तो चेतन कहा जाता है चीजा भाष जहाँ नहीं है अचेतन कहते है। कोई मर गया तो स्थूल सर तो पड़ा है सूक्ष्म निकल गया अंतकरण रहेगा चला जाएगा सूक्ष्म जाए। शरीर के अंतर अंतकरण है, है, है, है वो चला जाएगा तो अंतकरण में चेतना का प्रतिम्ब होता था चीदावास वो रहेगा थोड़ा सर में भी नहीं।, भी नहीं।, नहीं रहा अब इसको जो अचेतन कहेंगे चला गया सूक्ष्म चला जाता है थोड़ा सारे सूक्ष्म शर्य का वियोग हो गया यही मृत्यु कहते हैं सूक्ष्म चला गया चीदावास उसमें रह जाएगा और जो पड़ा है उसमें चिदावास नहीं अभी अचेतन कहेंगे इसलिए चिदावास दिवालय में है नहीं वशु तो अचेतन का जाएगा घट में नहीं, नहीं।, नहीं। तो अचेतन होगा और चीधावास पशु मनुष्य में तो है पस में है वृक्ष में कीड़े में चित्रिका में चीधावास है तो सुचेतन कहते हैं। तो उसको लेकर जड़ में है कुटस्थ चैतन्य जड़ में है चेतन में है सामान्य चेतन कुटस्थ चेतन बराबर है जीवन में तो आप में क्या अधिक है ये दीवार पत्थर के विषय आपके साथ क्या है चिदावास ये सूक्ष्म चिदावास ऐसी हो गया इसको लेकर के चेतन अचेतन व्यवहार है इसलोक याद रखना तो। चेतना चेतना किंतु चेतन ननु चेतना चेतना से चिदाभास सत्वा अचेने स्वात्म सत्वाभ्युपगमो निष्प्रयुजन संख्या यहाँ तक तो शंका हुई पूर्व पक्षी शंका करने वाले कहता है सिद्धांति को आपने अभी कहा चिदाभास सत्वा सत्व के कारण चेतना अचेतन विभाग हुआ चिदाभास रहेगा तो उसको चेतन कहेंगे अचीधा वास्तव नहीं रहेगा तो चेतन कहेंगे तो चेतन अचेतन विभाग चिदा भाषा सत्य सत्य प्रयुक्त तो हुआ चिदाभास भाषा सत्व सत्य चेतन विभाग चिदाभास नहीं तो अचेतना इसके कारण यदि हुआ चिदाभाष सत्ता सत्य प्रयुक्त सत्वासत के कारण यदि मानेंगे तो एक आदि में आत्मा मानना क्या जरूरत तो पड़ता है चिदा है तो आत्मा है चेतना नहीं तो जड़ घट में चिदा है नहीं है नहीं उनका चेतन हो गया तो अचेतन सीधा हो गया अच्छावास तो नहीं और घटादी में आत्मचैतन कुटस्व चेतन मानना क्या जरूरत है निष्प्रयोजन जीव में आत्मचैतन्य है चिताभा से जीव है और घटा में तो कुछ नहीं वहाँ चैतन्य क्यों मानेगी अचेतन है तुम आत्मसत अभ्युभ में निष्प्रयोजन चार अचेतन है घटादी घटादि अचेतन में आत्म है ऐसा मानना अभ्युभगम स्वीकार निष्प्रयोजन व्यर्थ है घटादि में आत्म मानने का क्या प्रयोजन हुआ वो तो जड़ ही रहा यहाँ तक तो संस्थान पर उत्तर देते हैं। चेतना, चेतना विभाग चेतना कुटस्थो दे है चेतनाचेतन विभाग हेतु कूटस्थ सभ्युपगम्ये अचेतन कल्पनाधिष्ठान कूटस्थोंभ्युपगंतव्यभिप्रायन घटादे तल्पित सदृषातम सिद्धांत उत्तर देता है चेतना चेतन विभाग का हेतु कुटस्थ नहीं है चेतना चेतन विभाग हेतु विभाग के हेतु रूप से कुटस्थ को, को, का को नहीं मानने पर भी कुटस्थ को मान करके चेतन आचेतन विभाग होता है नहीं जड़ में भी कुटस्थ चेतन है इसलिए चेतन अचेतन विभाग का कारण रूप से कुटस्थ को नहीं मानने पर भी कुटस्थ को तो घट आदि में मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ेगा अचेतन कल्पना अधिष्ठान है कुटस्थ अभी गंतव्य अचेतन घट है जितने घट जड़ पदार्थ है वो सब अध्यस्त है अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठाना रहेगा नहीं नहीं। उसका अधिष्ठान चाहिए अध्यस्त घट है तो उसका अधिष्ठान कोई होना चाहिए अधिस्थान होता है सत्य घट है अध्यस्त, अध्यस्त वस्तु होने से अचेतन जितने हैं, उनकी कल्पना का अधिष्ठान रूप से कूटस्थ मानना पड़ेगा कुटस्थ सत्य वस्तु नहीं हो तो घटादी किसमें कल्पित होंगे किसमें अध्यस्थ होंगे घटादी की कल्पना का अधिस्थान रूप से गुटस्त माना पड़ेगा अभ्यप गंतव्य स्वीकर्तव्य स्वीकार करना चाहिए इस अभिप्राय से घटादेश कल्पित तो तुम सदृष्टान्त माह घटादी कल्पित है घटादि स्व अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित चैतन्य तो व्यापक है चेतन सर्वव्यापक है घटदेश में भी है घटादेश में जो चेतन है स्वाधिष्ठान उसको कहा जाता है घट का अधिष्ठान चेतन उसमें घट अध्यस्त है वो घट उसमें अध्यस्त है घटक कल्पित है इसको कहते हैं अभी सब दृष्टान्त न सहती सब्जांतम किस दिशा में दृष्टि होगा न सहेती ले होगी तत्व कल्पित तं दृष्टान्त के साथ कहते हैं यथा यथाचेतन आभास कूटस्थे भ्रांति कलस्थे अचेतनो घटादी तथा तथा कूटस्थे घटा तस्वीर यथा चेतन आभाष कूटस्थ भ्रांतिया कल्पित कुटस्थ में ही चिदा भाष कल्पित हे कूटस्थ चेतन अभिषण है चिदाभाष चेतना चिद जैसे लगता है इसलिए उसको चेतना कहा चेतन आभाष कल्पित कुट से भ्रांत्या कल्पित भ्रांति कल्पित है भ्रांति से वास्तव्य नहीं है चिदा घाटे के, का के, के अंदर जल रखा जल में आकाश का प्रतिमा दिखता है वो जलाकाश वास्तव है क्या नहीं वो महाकाश का प्रतिमा केवल दिखता है घाटे के अंदर का तो कहाँ आकाश जो आकाश है वो दिखता नहीं है जल भर दिया आकाश का प्रतिमा दिखता है जल को हिलाया घट को हिलाया प्रतिमा आकाश हिलता है वो वास्तव है वो नहीं है भ्रांति से कल्पित है जो घट के अंदर आकाश घट आकाश उसके सदस्य कूटस्त है उसमें चिदाभाष भ्रांति ऐसी कल्पित है जिस प्रकार चिदाभास चैतन्य जैसा लगता है कुटस्वी कल्पित है ठीक इसी प्रकार घटादि अचेतन है क्योंकि चिदाभास नहीं अचेतन तथा तत्र कल्पित कुटस्व चैतन्य में ही कल्पित जिस प्रकार चिदाभास कल्पित इस प्रकार घटाधि भी कल्पित कुटस्व चैतन्य नहीं आत्म चैतन्य अधिस्थान के कल्पित कल्पना कैसे होगी अधिष्ठान वस्तु होने पर ही कल्पना होती है जैसे चिदाभाष अधिस्थान है आत्मचेतन कुटस्थ ठीक इस प्रकार अचेतन घटा आदि का भी कूटस्थ रूप आत्मचेतन में अभ्यास होता है कल्पित कल्पना होती है सत्र कल्पित है कूटस्थ में भी कल्पिता है अभी सत्व और आत्मत्व इसमें सामान्य कौन है विशेष कौन है सत्व आत्मा तो दोनों विशेष है अब तो? दोनों ही सामान्य है विशेष को ही नहीं सत्व आत्मा तो सामान्य अर्थ हुआ भाई आया सत्व आत्मा तो एक ही तो बिना बनी कैसे होगा <laughs> पूज दिया तो एक ही करना पड़ेगा <laughs> सत्त्व और तो समान सामान के है पहला सत्त्व सत्म और एकत्व अति प्रसंग सत्व और आत्मत्व को एक मानेंगे तो अति प्रसंग अतिव्यात्री ऐसी आपत्ति कहा करता है पूर्वपक्षी सत्ते दंते अब तो महमादिषु महिषु सर्वते तेनते तेरप्यात्मति चेतुते तत्ता से दंता चाहती तत्ते दंते समास हुआ चार थे द्वंद्व तत्ता तत्श से तत् भावस्तल सूत्र से तल प्रत्यय करेंगे तस अग्र तल तल के ली संघ लोक हो जाएगा तो रहेगा तत् तत् तल का तत्व तो बनिया ताप हो जाएगा तस्प तत्ता तल अंतन स्त्रिया ने तलंत स्त्रियांत नपुंसक होता है तत्ता इदम से तल करके चाप ता, करो ईदंता एक तत्ता और एकदंता मिल करके तप्ते दंते हुआ शंका करने वाले कहता है सर्वत्र अनुगते सत्वम जैसे सत्व सर्वत्र अनुगते वदत्तादि में सत्व अनुगत है सर्वत्र प्रयोग है जैसे सम अहमादिशु अनुगत सर्वत्र अनुगत इसी प्रकार तत्वते सर्वत्र अनुगते सर्वत्र तम अहमादि सर्वत्र तत्ता और दोनों अनुगत है जैसे सत्व अनुगत है तत्ताजनता भी अनुगत है यदि सत्व को आत्मता कहोगे सत्व आत्म रूप है तो तत्ताजनता में भी आत्मता होनी चाहिए सर्वत्र अनुगत है स्वत्व स्वयं स्वयं स्वयं अहम देवदत्त स्वयं सर्वत्र अनुगत होने पर यदि सत्व को आत्मरूप रूपक तो गए सो सो तद घट सौदेवदत्त इधम घट अयम देवदत्त तत् जनता अयम अहम अयम अहम कहते तो तत् जनता भी सर्वत्र अनुगत होने से तोरती आत्मता सत्य दंते आत्मत्व सत्ता और दोनों भी आत्म रूप हो जाएंगे ये अति प्रसंग है सत्व सर्वत्र अनुगत होने पर यदि आत्म रूप हुआ आत्म सत्व आत्म एक हो गए तो सत्ता इजनता भी सर्वत्र अनुगत होने से तद तो ईदे भी आत्मता रहेगी सत्ता और जनता हो जाएंगे इति चेत शंका पर आगे सिद्धांत उत्तर देगा ठीक है सत्य दंते सु सर्वन स्वगतर तत्व दूपता किसी घटपटाद में अगत वर्वत्य स्व जैसे आत्मत्व स्वत्म इसी प्रकार सर्वत्र सर्वगतर तब तकता और सर्वत्र अनुगते है तज इदम शब्द सर्वत्र प्रयोग होता है तय आत्मस्वरूपता तज तब और तब्ता और इदनता ये आत्मस्वरूप उसमें भी आत्मस्वरूपता आ जाएगा क्यों नहीं होगा क्यों न से ये शंका है ये अभिप्राय पूर्व किसी का आगे उत्तर देगा अब सिद्धांति और त्मिक वृत्ति आत्म न संभवतीजनता यदि आत्मत्व के समान बराबर होते हैं। तब तो एक होता है सत्व और आत्मत्व तो बराबर है किंतु तत्ता और ईद जहाँ आत्मत्व नहीं है वहाँ भी तत्ताय जनता का प्रयोग होता है आत्मत्व तो नहीं रहेगा जहाँ आत्मत्व का प्रयोग नहीं होता है वहाँ भी जिस तताई रह जाए तो अधिक देश में कौन रहा तताई जनता आत्मत्व जहाँ नहीं रहता है वहाँ भी तताई तो जनता आत्मत्व जहाँ है वहाँ तो तताई जनता है जहाँ आत्मत्व नहीं है वहाँ भी तताई तो जनता है तो अधिक देश में कौन रहा तताय जनता हो गया अधिक वृत्ति अधिक देश है वृत्तिशिक वृत्ति अधिक वृत्तव त तो हो आत्म तो अधिक वृत्त आत्मत्व तो की अपेक्षा अधिक वृत्ति कौन है तायदाय। अधिक वृत्ति यही हो अधिक स्थान में रहते हैं तत्तावी जनता अधिक स्थान में कहा जहाँ आत्मत्व तो नहीं रहता है आत्मा में आत्मत्व है आत्मत्व में आत्मत्व है नहीं आत्म तो है आत्मा में आत्मत्व में आत्मत्व है किंतु तो जनता आत्मत्वी प्रयोग तो होता है तदात्मत्वम तो ए तद आत्मत्वम इधम आत्मत्व प्रयोग है नहीं तो जहाँ आत्मत्व में आत्मत्व नहीं रहता है वहां भी तत्तायी रहने से तत्तायी आत्मत्व की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो गया अधिक वृद्धि होने से आत्मत्व न समझते इसलिए तत्तायी आत्मत्व नहीं है क्योंकि अधिक अदेश में रहते हैं ते ते आत्मप्युगतेम्य तप्ते दंते तते आत्म नए दम तथा वचन सा तत्ता ईदंता त्रिलिंग है ते ता ते तत्व दत्ता ईदंता कितने हुए आत्म अनुगते आत्म प्रयोग होते आत्मत्वत्म इद्मात्म आत्मत् अनुगत है अनुगते अनुगते ततः ततः नैव नैव त्मगते वा तय आत्म नतः यथा कार तथा तय तत्व तत्व आत्म संभाव्यम आत्मे यहां आत्म घटना प्रयोग हुआ न नहीं सम्यक्तो आत्मत्व में प्रयोग हुआ वह इसलिए सम्यक्तो जैसे आत्मत्व नहीं सम्यक्तो आत्मत्व आत्मत्व पर नहीं जिस प्रकार सम्यक्तो आदि आत्मत्व में भी प्रयोग होते हैं वो आत्मस्वरूप नहीं है इस प्रकार सत्ता भी जो आत्मत्व में भी प्रयोग होते हैं वो आत्मस्वरूप नहीं है सम्यक यथा सम्यक आधे आत्मत्व नहीं बहुत संभाव्य आदि आत्मत्व नहीं इस प्रकार तत्ज आत्मस्वरूप नहीं हैव्यपिष् अनुगते तथा तेष्व अनुर्तम आत्मी अन्गते सदात्मद आत्म व्यवहार संभवाद अत तोरात्मिकृत्तिमस्वूपता न संभाव्यते सत्वमे यद्यपि त्व अहम आदि यद्यपि तव अहम में जैसे सत्व अनुगत है इसे तत्ता और इदनता ये दोनों भी अनुगत है यद्यपि त्व अहम घट आदि में सत्व के समान तत्ता और ईदनता का प्रयोग होता अनुगत है एक आकार से प्रयोग होता है तथा अनुगत होने पर भी इतने नहीं अनुवर्तमान तो है आत्मत्वी तम अहम आदमे आत्मत्व अनुवर्तमान है आत्मा है आत्मत्व में भी तत्ता जनता है तम अहम आदमी जो आत्मत्व है उसे आत्मत्व में भी, है। भी तत्ता है आत्मत्वी अनुगत है तत्ता और ईद तत्ता जनता आत्मत्व में कैसे अनुगते है तत्ता और ईद ये आत्मत्व कैसे अनुगत है दिखाते है तदात्मत्व इधमात्म कसते तदात्मत्व कहे तो सत्ता कहाँ रहेगी आत्मेंद्मी ईदंता है इत्यादि व्यवहार संभव देश व्यवहार संभव क्या सिद्ध हुआ अतः ततः काकर आत्मअिकता और इदंता आत्मत्व से अधिक देश में रहा आत्मत् तो आत्मा में आत्में आत्मत्व नहीं है प्ता जनता आत्मत्व तो में भी रहते हैं। तो अहम आदि सर्वत्र आत्मत्व तो है वहां तत्ताय जनता तो, तो है आत्मत्व में आत्मत्व है वहां पे भी तप्ताही जनता है तो आत्मत्व तो क्या अपेक्षा तत्तायी जनता अधिक देश में रहने से आत्मस्वरूपता न संभव है इसलिए तत्तायी जनता में आत्मस्वरूपत्व नहीं है उसमें एक दृष्टांत दिया तत्र दृष्टान्त हो त्र दृष्टवा देरी तथा आत्मत्वं सम्यक् इति व्यवहार आत्म आत्मसम्य व्यवहारवशा आत्म अन्वर्तम आत्म सम्य आत्म असम्य व्यवहार करते हैं कहेंगे तो कोई जीव कर जाएगा क्या अपनात्व में सम्यक कोई कहता अपनत्व असम्यक व्यवहार वसाध व्यवहार के दिन से क्या हुआ अपनत्व तो में सम्यक तो रहा असम्यक तो रहा तो सम्यक तो आधे स्लोक में जो आदि पे असम्यक तो लेना आत्मत्व में रहने वाले सम्यक तो असम्यक्त वो अपना है वो जैसे अपना नहीं है आत्मस्वरूप नहीं है, है। इसी प्रकार तप्ता दंत में आत्मस्वरूप तो नहीं है नैव एवं प्रासंगिकं संगिकप्य फलित लोकव्यवहार व्य। सिद्धमन प्रसंग से ज्वाय प्रांगिक स्वय सामान्य अहम होता है विशेष ये चल रहा था स्वयं में सामान्य अहम विशेष इदम सामान्य रजत है विशेष स्वयं में अहम कल्पित है ये प्रसंग चल रहा था स्वयं आत्म आत्मस्वरूप है सामान्य रूप है वो है ये स्वयं आत्मस्व एक है ऐसे प्रसंग चल रहा था उसके पर विचार प्रासंगिक विचार को तो समाप्त करके फलित दर्शन है जो फल निष्पन्न हुआ फल हुआ उसको दिखाने के लिए लोक व्यवहार से सिद्ध जो अर्थ उसको अनुवाद करते हैं व्यवहार से जो अर्थ सिद्ध है उसको कहते अनुवाद करके तत्व दंते सता न्यक्ता हंते परस्परम लोके लोके प्रसिद्धे प्रसिद्धे नास्ति नास्ति संशयः संशयः परस्परं प्रति प्रसिद्ध नाशयति संशया लोक में ऐसे परस्पर प्रतिद्वंद्वी रूप से प्रसिद्ध है एक तत्ता और एक था तो परोक्षे परोक्ष बीजाने आता परोक्ष के लिए तत्वता प्रत्यक्षे के लिए तत्ता तत्ता और पास में जो तत्व नहीं करते पास मेंयघट तम और इमम इमम इसको उसमें इमेंट तम तत्ता और परस्पर विरुद्ध हुआ स्वतः में स्वता दूसरे में अन्य परस्पर विरुद्ध त्वंता और अहंता त्वे त्वंता अहमे अहंता ये परस्पर विरुद्ध है त्वनता जहाँ त्वंता वहाँ अहंता प्रेगा नहीं।, नहीं एक बार तो नहीं करता वो करेगा। हम जिसको त्व प्रयोग करते उसको हम नहीं करते परस्पर प्रतिद्वंद लोके प्रसिद्ध है ये लोक में, में परस्पर त्वता का प्रतिद्वंद जनता स्वता का अन्य त्वनता का अहंता ये लोक में परस्पर विरुद्ध रूप प्रसिद्ध है संशय नहीं इसमें कोई संशया नहीं इसलिए सप्ता सत्ता अलगे परस्पर अलगे, प्रतिद्वंदी स्वलगे तत्ते इति, इति, तत्ता प्रतियोगीत्वा सदिदमिते दत्तायास तदिदमी स्व प्रतिगिमता अहंतायास तो लोके प्रति प्रयोग दर्शना लोक मे प्रति प्रयोग हैत्ता प्रत्येगी विरोधे किसमेंदंतामेंद विरोध हे सत्ति किसमें स्वयं परंता प्रतिगिस्व किस अहंतामी इसे त्वम अहम ऐसे काम जाता है लोक में प्रतिद्वंद प्रयोग होता है विरोधी से नम्ता अरोहता त्व अरोहम ये विरोधी से प्रयोग होता है ये प्रसिद्ध है समान अर्थ का नहीं ये अभिप्राय है, भी है। हंते लोके प्रसिद्धे लोके प्रकृत की आह लोक में ऐसा परस्पर प्रतिद्वंदी हुआ तो प्रकृति जो चल रहा था अहं तो है विशेष तो है सत्व तो तो है सामान्य उसमें अहंतो कल्पित ये चल रहा था इसमें क्या आया तो उत्तर देते हैं। स्वयं अन्यता प्रति स्वयंस्थई्यता प्रतिग्य स्वयं अम्यात्म कल अन्य का प्रतिद्वंदी विरोधी हुआ स्वयं जो अन्यता का प्रतिद्वंदी स्वयं है वही कुटस्थ समझना चाहिए स्वयं ही कुटस्थ है इससे काम ऐसे मानना चाहिए अतंता का प्रतिगी अहमता प्रतिगी एसो अहम ये जो अहम है ये त्वंता का प्रतिगी है ये अहम इत आत्मा स्वय कूटस्थ उसमें कलपित कौन वा अहम स्वयं में हो गया सामान्य अहम हो गया विशेष कल्पित है, अन्यता है अन्यत्व प्रतियोगी स्वयं शब्द अन्यत्व का विरुद्ध हो गया स्वयं शतकार प्रतिग अहम शब्दार्थ चिदाभाष कूटस्थे कल्पितर्थ का विरुद्ध हो गया अहम शब्दार्थ अहम शतकार चिदाभाष यही चिदाबास जो चौम तो शब्द का वाच्य अर्थ है वह कुटस्थमी कल्पित है कुटस्तमी कल्पित हो गया बुद्धि, चिदाबास कलता बुद्धिबा हुआ उसको कहा गया चिदाबास को जीव क्यों कहा प्राणा नाम धारणा जीव संसारी कौन होता है जीव है। यही हो गया अहम जो चिदाबास है कुटस्तमी आत्मा में कल्पित है अन्य मंदी स्वयं दर्श्यता दोगेशम कल पूर्ण मद वर्ण पदम वर्ण्स पूर्णमुद्य सेना पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते